Oh uh -huh. सहनोभुन सह वी कर्वहै तेजस्वीनावती तमस्तु मिशाई ओ शांति शांति शांति दुग्दर्शन की चौरासीवी कक्षा योग दर्शन के दूसरे पात्र साधन पाद का अंतिम प्रकरण चल रहा है योग के आठ अंगों में से प्राणायाम तक हमने पीछे देखा था और इस चौथे पाद साधन पाद में तीसरे पाद में अंतिम दो सूत्र बचे जो कि प्रत्याहार के बारे में है उनको आज देखेंगे और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ दिन भर आसन में थोड़ ना बैठे रहेंगे आसन तो थोड़ी देर के लिए बाकी समय में बाकी समय में तो तप करना ही होगा और कोई उदघात तो और कुछ नहीं है ये सो बारह प्राणायामो बारह श्वसन का श्वास प्रश्वास का जितना काल है उसको एक उद्घात नाम दिया गया है और उतनी देर तक एक प्राणायाम जो करते हैं तो एक एक उदघात वाला हो जाएगा मृदु होगा छोटा होगा एक मिनट से भी कम का है और चौबीस वाला मध्यम होगा यानी दो उदघात होंगे तीन उद्घात होंगे तो छत्तीस होगा वो उत्तम माना जाता है एक प्राणायाम का जो एक तरह से काल ही है लेकिन संख्या की दृष्टि से वहां पर देख लेते हैं इतने श्वसन की संख्या के बराबर ये हो रहा है इसका उद्घात का तो ये हो गया ठीक है उसको समय का अंदाजा देखते हैं वैसे हमेशा तो करने की आवश्यकता नहीं है फिर पता लग जाता है इनको देखना हो काल का आकलन करना हो कि मेरा लंबा हो रहा है नहीं हो रहा है तो घड़ी से भी देख लेते हैं श्वसन की काल की दृष्टि से देख सकते हैं स्वयं नहीं दूसरा देखेगा नहीं तो हम थोड़ा अंदाजा कर लेते हैं भाई इतना समय लगता है लगभग उस तरह देखा जाएगा हो तो गया उदघात का दूसरा सूक्ष्म का इससे बोलिए न सूक्ष्म के दो तरह से देखना होता है दीर्घ सूक्ष्म तो दीर्घ मतलब लंबा सूक्ष्म मतलब छोटा तो श्वास का दूर तक अगर हमें स्पर्श हो रहा है अंदर बाहर तो ये दीर्घ हो जाएगा थोड़ा होता है तो सूक्ष्म हो जाएगा एक दृष्टि से दूसरा जब मंद श्वास छोड़ रहे हैं मंद ग्रहण कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो वो स्वतः ही तक ही अनुभव में आएगा दूर तक नहीं आएगा अगर वेग से छोड़ रहे हैं तीव्रता से तो दूर तक स्पर्श होगा वायु का वेग अधिक होगा तो थोड़ा सा यहां तक चल रहा है तो ये एक लंबाई की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म हो गया और मंद भी हो गया उस दृष्टि से भी सूक्ष्म है ए, हो जाता है तो वह सिद्धि का सूचक है करते भी हैं हो भी जाता है दोनों दृष्टियों से ठीक है बोलिए इंद्रियों की मलिनता दूर होती है तथेन्द्रियाणाम धैयते दोषा प्राणस्य निग्राहत दय्यंते धुमायमाना धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रियाम दय्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्राहत तो जैसे धातु को धमन करने से यानी तपाने से खूब गरम करने से जैसे कि सोने को तपाते हैं उतना उतना वो शुद्ध हो जाता है कुंदन होता जाता है आग में तपके सोना कुंदन बनता है ये लोकोक्ति मुहावरा चलता है तो शुद्ध होता जाता है तो दय्यंत धुमाए माना नाम धातु नाम तपन धमन करते हुए धातुओं के मल जैसे क्षीण हो जाते हैं तथा तथेन्द्रियाणाम इंद्रिया दोषः उसी प्रकार इंद्रियों के दोष भी क्षीण हो जाते हैं जल जाते हैं कैसे प्राण से निग्रह प्राण का निग्रह करने से यानी प्राणायाम करने से श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करने से उससे इंद्रियों के दोष नष्ट होते हैं तो इंद्रियों के दोष एक तो उनकी क्रियाशीलता में न्यूनता होना है तमोगुण का आना है रजोगुण का बढ़ना है तो प्राणायाम से तमोगुण हटता है रजोगुण भी क्षीण होता है सात्विकता बढ़ती है इंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है ये उनका मलदूर होना है तो इंद्रियों का होता है बुद्धि का भी होता है मन बुद्धि चित्त जो अं, अंत इंद्रिय है अंतकरण है उनका भी होता है और अंतकरण में यदि तमोगुण की अधिकता है मलिनता है तो अपना काम नहीं कर पाएंगे कम कर पाएंगे ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा बुद्धि चलेगी नहीं जैसे कि किसी वाहन में गंदगी भरी हुई हो पहियों में कचरा भर गया हो जाम हो गया हो तेल नहीं है गंदगी आ गई है तो चलता नहीं है चलता है तो बहुत जोर पड़ता है जल्दी गर्म हो जाता है जल्दी खराब होता है और जब उसकी मलिनता हटा दी तेल ग्रीस वगैरह जो भी लगाना है लगा दिया अब वो थोड़े प्रयास में चलता है तेजी से चलता है गति बढ़ जाती है उसकी इत्यादि ऐसे ही इन इंद्रियों का है इन दोषों के हटने से उनकी कुशलता बढ़ती है सक्रियता बढ़ती है तो वो अधिक कार्य कर पाते हैं, ज्ञान का अधिक ग्रहण कर पाते वो मल हट जाता है सत्वगुण बढ़ जाता है कर्म, मत, कर्म मतलब कर्माशय में जो कर्म अधर्म होता है वह है। एक कर्म तो क्रिया रूप हो गया वो क्रिया रूप नहीं क्रिया करने से जो धर्माधर्म का संचय होता है यानी कर्माशय बनता है कर्म मतलब कर्माशय उसमें भी अधर्म जो कि बाधक है वो क्षीण हो जाता है इससे भी क्षीण भी होते हैं वो इससे क्षीण होगा वो पार, पार और में अलग अलग दृष्टियों से संख्या को अलग भी हम देख सकते हैं और मिलाकर के भी देख सकते हैं काल मतलब तो समय है जब संख्याओं को हम उदघात के रूप में लेंगे कि श्वास की कितनी संख्या के बराबर एक प्राणायाम है वो काल से जुड़ जाएगा दूसरा संख्या हम ये देखेंगे कि मैंने एक प्राणायाम किया या तीन प्राणायाम किए या पचास की है या बीस किए ये जो प्राणायामों की संख्या है वो देखेंगे तो वो काल से भिन्न भी होगा यदि भी काल तो जुड़ा हुआ ही है लेकिन उससे काल की गणना नहीं हो रही है वहां ये देख रहे हैं कि मैंने पांच प्राणायाम किए मैंने तीन प्राणायाम किए दस किए अब यहां काल की मुख्यता नहीं है गणना की है मैंने तीन बाह्य प्राणायाम किए तीन आभ्यंतर किए तीन स्तंभ वृत्ति किए इत्यादि समय तो जितना लगेगा लगेगा लेकिन कितनी बार किया ये संख्या के रूप में आएगा तो ये तो बिल्कुल अलग हो ही गया और जब उदघात के रूप में वहां पर हम उनकी कि कितने श्वसन के काल तक वहां संख्या गिनते हुए देखते हैं तो वहां तो काल ही प्रयोजन बनता है उसमें यहां पर नहीं देखा जाएगा काल का देखेंगे केवल कहा हमने रोका है बस इतना ही है किस स्थिति में उसमें श्वास का अंदर आना या बाहर जाना तो है नहीं जहां है वहां रोक दिया और उसके रोकने से पहले कहां पर श्वास चल रहा है उसको देख सकते हैं बाह्य प्राणायाम फेंकते से देख रहे हैं आभ्यंतर प्रणायामे अंदर लेते हुए कर रहे हैं तो स्तंभ वृत्ति में जिस जगह पे हमने रोका है उस समय क्या स्थिति है बस उतना देखना है तो उतना देख सकते हैं देश का बाकी तो वो रोक दिया कुछ भी नहीं उन दो प्राणायामों में भी रोकने से पहले की स्थिति को हम देख रहे हैं यहां रोकने से पहले कि कोई भी स्थिति हो सकती है उसको आप लेना चाहें ले सकते हैं और नहीं तो उसको छोड़ केवल के इतना ही देखा दोनों को देखना है प्राणायाम दीर्घ भी हो जाता है सूक्ष्म भी हो जाता है करते समय देखेंगे करने से पहले देखेंगे उसी समय हमें पता लगता है कि भई ये प्राणायाम कैसा हो रहा है दीर्घ हो रहा है सूक्ष्म हो रहा है श्वास को जब हम लेते हैं खासतौर से प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत जो श्वास प्रश्वास आ रहे, है उसको देखते हैं। काल है वो करते हुए देखेंगे हम जब से हमने रोका है और जब फिर से लिया है जब से हमने रोका है और फिर जब हमने उस विच्छेद को हटाया यानी श्वास प्रश्वास प्रारंभ किया है वो जो बीच का है वो कर। काल देखा जाएगा वो करते समय ही देखा जाएगा देश है वो श्वास की दृष्टि से देख रहे हैं वो करने से पहले देखा जाएगा संख्या को जब हम उत्घात के रूप में देखते हैं वो करते हुए देखा जाएगा और अगर आवृत्ति की दृष्टि से संख्या देखनी है तो करते हुए भी ये पहला है ये दूसरा है या करने के बाद भी कि भाई तीन हो चुके हैं दो और होने हैं या पांच हो चुके हैं ऐसे यथा यथा योग्य लग जाएगा इस समय में एक ही जगह घटेगा ना एक समय के अंदर जब जब दीर्घ जा रहा है तो दीर्घ देखेंगे जब सूक्ष्म आ रहा है तो सूक्ष्म देखेंगे दोनों को जब जहा जहां घटता है वहीं पर देखा जाएगा बोलिए अन में भावना रहती है कि दोनों में से कोई कौन सा देखे हम जो हो रहा है उसको पता लग जाता है कि दीर्घ गया है सूक्ष्म में वो तो पता लग जाएगा हमारे को कोई भी वस्तु द्रव्य गुण कर्म जय पदार्थ जो भी हैं, हम जानते किनको हैं? है पदार्थों को जानते हैं प्रमेय को जानते हैं वो द्रव्य भी हो सकते हैं वो किसी द्रव्य के गुण भी हो सकते हैं उनकी क्रियाएं भी हो सकती है द्रव्य गुण कर्म इन्हीं को हम जानते हैं उसमें से किसी को भी जान सकता है उससे बोलिए हाँ स्मृति रूप में होता है उसको तो जाना ना बोलते ही नहीं है अगर स्मृति रूप में हमने दूर की किसी चीज की स्मृति कर ली जिसको हमने पहले देखा है तो उसको दूर देश को जाना थोड़ा ना बोलते हैं स्मृति की बात ही नहीं है ये उसी समय जानता है दूसरा वाला जो आप पक्ष कह रहे हैं स्मृति के भिन्न वो होगा देशांतर देहांतर और कालांतर में जानता है मतलब तो नया जानता है स्मृति नहीं है ये बोलिए आसन लगाने के बाद में यह भी प्रेत है आसन लगाने के बाद में और आसन को स्थिर करने के अतिरिक्त जो प्रयत्न है अतिरिक्त प्रयत्नों को शिथिल किया जाता है अतिरिक्त प्रयत्नों को यही यही मतलब है और शवासन के लिए तो नहीं शवासन में तो आप कर ही सकते हैं वहां भी कोई प्रयत्न करना पड़ेगा आपको इको करना पड़ सकता है जिसको जल्दी उठ के जाना है कहीं कहीं कार्य है जाना है उसको कहेंगे नहीं आप लेटे रहो यहीं पर वो बार बार उठने की इच्छा कर रहा है जैसे छोटे बच्चे हो वो खेलने की इच्छा कर रही है और उसको कह रहे नहीं लेटे रहो शवासन में लेटे रहो तो उसके लिए वो भी प्रयत्न बन सकता है प्रयत्न करके अपने को रोकना ही एक प्रयत्न हो गया उसका उठ के नहीं जा रहा है बाकी तो कोई प्रयत्न नहीं है आ, ठीक है बैठेंगे सीधे तो उतनी कमर सीधी गर्दन सीधी ये रखने के लिए प्रयत्न की शिथिलता की गई है शिथिलता और रोकने में अंतर होता है एक बात थोड़ी ना है आप शिथिलता को रोकने के अर्थ में ले रहे हो शब्दार्थ भेद करके रोकना मतलब बिल्कुल रोक देना आप तात्पर्य ले रहे हो कि प्रयत्न शैथिल मतलब प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करेंगे शिथिलता का मतलब होता है शिथिल शिथिल ढीला पकड़ो अब ढीला पकड़ो का मतलब ये तो है कि छोड़ ही दो थोड़ा ढीला करो रस्सी को ढीला करो का ये मतलब तोड़ना है बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको तो ये ये इनका तात्पर्य नहीं शब्द ही बता रहा है कि यहां पूरी तरह प्रयत्न रहित स्थिति नहीं कही जा रही है प्रयत्न को शिथिल करना है और शिथिल किसको करेंगे अनावश्यक को करेंगे आवश्यक है उतना तो रहेगा ही ठीक है और बोलिए संप्रज्ञात संप्रज्ञात पहले तो संप्रज्ञात ही लगेगी फिर आगे असंप्रज्ञात में भी जाएगा आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे कोई अनिवार्यता बात्यता थोड़ना है कि वे आपको करना ही है मत कीजिए और व्यायाम करने से शक्ति बढ़ जाएगी बढ़ती है बोले शक्ति की आवश्यकता क्या है मैं तो मेरा काम तो चल ही रहा है बोले ठीक है मत लीजिए उपयोग नहीं करना है तो मत कीजिए मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा पैसे की तो जरूरत ही नहीं है क्या आवश्यकता क्यों करें तो मत कीजिए जानने की इच्छा नहीं होती है दूरभाष नहीं करते किसी को बातचीत करते हैं ना क्या हालचाल है जानने की इच्छा करते हैं ना दूर बैठा है कोई व्यक्ति उसकी देशांतर में है देहांतर में है उसके मन में क्या चल रहा है जानने की इच्छा नहीं करते सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आमने सामने हो तो भी और पीछे भी हो तो भी मित्र हो शत्रु हो पति हो पत्नी हो संस्थाओं में हो अधिकारी हो कहीं भी ग्राहक हो दुकानदार हो नहीं तो इसके मन में क्या चल रहा है इच्छा नहीं करती हमारी जानने की हम भाई ये लक्षणों से जानने का प्रयास करते हैं कि इसके मन में ये चल रहा होगा इसने ये किया है तो इसके मन में ये होगा मेरे प्रति ये व्यवहार किया है तो ऐसा होगा इच्छा होती है नहीं तो देशांतर को भी जानना चाहते हैं हम अखबार पढ़ते हैं क्यों वहां की घटना वहां की घटना दूरदर्शन देखते हैं क्यों वहां का घटना वहां का खेल कोई और कुछ अच्छा बुरा जो भी है हम जानना चाहते हैं देशांतर को जानना चाहते हैं जो भी द्रव्य गुण कर्म है देहांतर को भी जानना चाहते हैं और कालांतर को भी जानना चाहते हैं घटना हो गई तो अब देखना है दूरदर्शन बार बार दिखाते रहते हैं कि वो घटना हुई ऐसी ऐसी हुई घटना तो घट गई दूसरे जानना चाहते हैं भाई कालांतर में हुआ क्या था 10 घंटे पहले क्या हुआ भूकंप आया तो क्या हुआ वो कार्यक्रम हुआ उद्घाटन हुआ क्या हुआ खेल हुआ क्या हुआ कालांतर को भी हम जानना चाहते हैं इच्छा रहती है ना क्यों जानना चाहे ये तो वैसे ही है।, है कि भाई हमारे को कोई जरूरत ही नहीं जरूरत क्या नहीं हमारा दिन का व्यवहार बता रहा है कि हम देशांतर देहांतर और कालांतर में जानना चाहते हैं वो यह है आप में से जो इससे रही तो कोई है ऐसा सब जानना चाहते हैं भविष्य की भी जानना चाहते हैं इसलिए हाथ दिखाते हैं जाकर के कुंडली नहीं दिखाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ भविष्य में क्या होगा मेरा और फिर वैसा हो या ना हो वैसा होने लग जाता है होता हो या ना होता हो लेकिन सुनने के बाद में वैसा होने लग जाता है ये भी होता है तो भविष्य का भी जानना चाहते हैं ना तो ऐसे बड़ी बात है ये तो देशांतर देहांतर कालांतर में जान लेता है तो जानने की चीज और जिसकी इच्छा नहीं है जैसा कि आप शुरू में कह रही थी कि इसकी आवश्यकता क्या है तो कोई बात नहीं ठीक है ठीके? और कुछ चलिए बोलिए बोलिए मन वहां पर लग जाता है इसलिए अनंत में मन टिक जाता है और मन अगर टिक गया तो शरीर भी टिक जाता है किसी के शरीर की अत्यधिक चंचलता को देख करके हम कह देते हैं इसका मन बड़ा चंचल है कैसे पता लगता है कि इसका मन बहुत चंचल है शारीरिक गतिविधियां अव्यवस्थित देख करके कहते हैं मन चंचल है इसका कर्म को देख के मन का हम अनुमान कर लेते हैं कि मन इसका चंचल है मन चंचल होता है तो शरीर में गतिविधियां अलग होने लगती है हम अपनी भी देख सकते हैं जब शांत होते हैं तो अलग होती है जब चंचल होते हैं तो अलग तरह से गतिविधियां होती है शरीर की हाव भाव की सब में अंतर आता है तो मन अगर अनंत में लग गया है तो शरीर स्थिर हो जाएगा तो स्थूल उदाहरण भी आपके सामने रखे थे किसी एक विषय को कोई सोचने लग जाए कल्पना में चला गया है। मेरे ऐसे नौकरी लग जाएगी मेरा ये हो जाएगा घर बन जाएगा मैं ऐसे सुख से रहूंगा शिक्षिल्ली के समान हो सकता है ना उस समय भी हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं तो मन की स्थिरता शरीर की स्थिरता पे आती ही है होगा उसका प्रभाव पड़ेगा ठीक है उसको भी अनंत कहते हैं शेषनाग को भी लोग अनंत के नाम से कहते हैं एक अनंत चतुर्दशी भी आती है उसमें किन की किन की पूजा करते हैं शेषनाग की करते हैं सांप को दूध पिलाते हैं अनंत चतुर्दशी या और कुछ है वो नाग वो नाग पंचमी आती है वो नाग पंचमी आती है अनंत चतुर्दशी ठीक है अनंत वैसे परमात्मा के लिए है और उसका स्पष्टीकरण है ही ये कहते हैं पृथ्वी किस पेठी की भी है बोले शेष शेष नाग पेटी की भी है तो शेष कौन है जो सब संसार नष्ट हो जाता है तो भी जो शेष बचता है यथावत शेष है यानी परमात्मा परमात्मा का नाम शेष है उस पर ही तो टिकी हुई है ये धरती अब तो वो सांप मतलब वो फण वाला सांप ले लेते हैं तो वो अलग बात है फिर बोलो तो वो फण वाला सांप कहां टिका हुआ था वो भी तो कहीं टिका होगा सांप परमात्मा पे टिकी रहती है वो अर्थ ठीक नहीं है यहां पर अनंत मतलब परमात्मा अनंत यानी आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसी जगह पर जिसका कोई और छोर नहीं है उस अनंत की समापत्ति करने से ठीक है कुछ न बोलो भावना ही हो सकती है लगा सकते हो ना मन मना कर रहे तो यहां इसका यह मतलब थोड़ा है कि जिसने ईश्वर प्रणिधा नहीं किया और समाधि नहीं लगी और वो देशांतर की नहीं जान सकता अभी जान सकते हैं ना देशांतर को भी आप यहां बैठे बैठे भी जान सकते हैं एक सीमा है उसकी उतना जान लेते हैं यहां पर सीमाओं का बढ़ना है विशेषता यह है कि अधिक दूर तक की जान लेता है यह है देशांतर में दूरबीन की क्या विशेषता है दूरबीन की क्या विशेषता है दूर का देख लेते हैं उसमें क्या विशेषता है हम भी तो दूर का जान लेते हैं आंखों से विशेषता है कुछ दूरबीन में वो भी दूर का देखते है नेत्र भी दूर का देख लेते हैं नहीं तो तो जान सकते हैं ना हाँ जान सकते हैं तो उसमें मतलब दूरदर्शन वाला जो देशांतर है दूरदर्शन है और इस दूरदर्शन में क्या अंतर है यही प्रश्न बनेगा ना आपका कि बोले वो तो दूर का तो उससे भी चाह लेते हैं दूरदर्शन से तो ठीक है उसमें तो वही जान सकते हैं जो वो दिखा रहे हैं ठीक है वहां पर बहुत सारे चैनल है आप उसमें से चयन कर सकते हैं लेकिन किस चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है इस पर तो हमारा चयन नहीं है और वहां वो कैमरे वाला जहां उसने लगा रखा है जो चीज जिस चीज को उसने ग्रहण किया, किया है रिकॉर्ड किया है वही हमारे को दिखाई देगा और ये तो पूरा स्वतंत्र है हाँ? हाँ? हाँ? तो ये और, और क्या मतलब हुआ और बिना साधन का भी मतलब का बिना साधन का तात्पर्य लिया जाएगा बिना साधन मतलब अपने कुछ भी साधन नहीं है ऐसा नहीं भाई ये साधनों का ना होना तो ठीक है यही तो विशेषता है यही तो कहा जा रहा है देशांतर में देहांतर में कालांतर में ये तो भी सिद्धियों की शुरुआत है झलक है <laughs> अभी तो विभूति पात के अंदर सिद्धियां ही सिद्धियां आएगी <laughs> एक से एक बढ़ करके आएंगी ऐसी ऐसी आएंगी ऐसी भी आएंगी ये भी दोबारा कथन आएगा और दूसरी भी आएंगी क्यों कालांतर भूत नहीं होता है क्या तो भविष्य का भी जो हो सकता है हमें कुछ चीजों का भविष्य नहीं पता रहता है जाना जा सकता है संभावना के रूप में लेकिन हमें पता नहीं होता है हमें नहीं पता है कि हमारे को कौन सा रोग आने वाला है कैंसर होने वाला है या नहीं है अभी हमें नहीं पता है लेकिन चिकित्सक या कुछ परीक्षा करके बता सकते हैं कि आपको कैंसर आने वाला है बता सकते हैं ना संभावना के रूप में ऐसे हो गया हमारे को पता नहीं लगता भविष्य की भी जो चीजें जानी जा सकती है जितनी जानी जा सकती है उसी के अंतर्गत है न कर्म की स्वतंत्रता है ये व्यक्ति क्या करेगा उस विषय को छोड़ दीजिए भविष्य की जान सकता है का ये खुला अभिप्राय नहीं है वो तो परमात्मा भी नहीं जान सकता है तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है उसमें क्या न्यूनाधिकता करेगा वो संभावना के रूप में जान सकते हैं लेकिन जड़ वस्तुओं से संबंधित जो चीजें हैं वो तो बहुत कुछ निश्चित है उसके बारे में जान सकते हैं लेकिन उसको भी हम भविष्य की पूरा पूरा नहीं जान सकते ना अब हमने पढ़ लिया है कि सृष्टि बनी थी और नष्ट भी होगी लेकिन नष्ट होगी ऐसे ऐसे होगी लेकिन हम कुछ कह सकते हैं क्या नहीं पता है ना पूरा हमारे को जानने वालों को पता है कि भई ऐसे ऐसे नष्ट होगी वो भविष्य की जान लेते तो भविष्य की भी ले लेंगे वो लेकिन उसको सिद्धांत के अनुरूप जो संभव है वहीं पर ही लगाएंगे उसको एकदम अतिव्याप्ति करते हुए कहीं भी कुछ भी घटाने लग जाए ऐसा नहीं अब कर्म की स्वतंत्रता में कर्म में उसमें ले जाएं तो नहीं घटेगा ये जो चीज है उसी को तो जानेगा ना वो जो चीज है ही नहीं जिसकी संभावना ही नहीं है उसको कहां से जानेगा जो अस्थिर है उसको कैसे जानेगा अस्थिर को अस्थिर ही जानेगा अनियत को अनियत ही जानेगा ऐसा ऐसा हो सकता है दो तीन चार विकल्प है वो तो जान लेगा बस जो नहीं हो सकती उसको नहीं हो सकती के रूप में जानेगा नहीं नहीं हो सकती उसको नहीं होगी इस रूप में जानता है ये भी तो एक सत्य ज्ञान है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि लोहा को ये गर्म कर रहे हैं और तापमान दे रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं पिघलेगा उसके लिए 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा जितना उसके पिघलने के लिए द्रवणांक है उसका मेल्टिंग प्वाइंट है उतना होगा तब तब तक करते रहो नहीं पिघलेगा जानता है वो पहले से जो जो संभव है उसको जान सकता है ऐसा स्थूल रूप से शरीर आदि भौतिक क्रियाओं से जुड़ी भी बातें है उसको जान सकता है और इसका यह भी मतलब नहीं होता है कि सबको जान लेगा उसकी अपना कितना संयम है कितनी स्थिति है कहां वो इच्छा करता है कहां धारणा लगाता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कहां संयम करता है उसके अनुसार जानेगा ऐसे ही सारे के सारे जान एक साथ तो उसके दिमाग में उपस्थित नहीं हो जाएंगे जैसे हम आंख से देखते हैं सब चीजें देख सकते हैं लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारी वस्तुएं अभी एक साथ हमारे नेत्र में आ जाएंगी हम सबको जानने लग जाएंगे उसके लिए हमें कुछ इधर देखना है तो इधर देखना है इधर देखना है कुछ ये तो करना ही होगा ना कहा देखना है उधर जाके देखना है दीवार के उधर देखना है ये तो कुछ हमारा होगा यद्यपि हम सब देख सकते हैं जो हमारे देखने योग्य हैं उसमें पर उसकी भी एक सीमा तो माननी पड़ेगी ना कि सारा का सारा थोड़ उपस्थित हो जाता है अगर कोई कहने लगे जी आप कहते हो जी आंखों से सब देख सकते हैं तो बताओ ये कहां पर ये कैसा है वही वो अभी सामने नहीं है वो जाके देखेंगे वहां तो बता देंगे आंख से तो देख ही सकते हैं ऐसा ही इन चीजों के लिए भी है बोले अच्छा सब कुछ जान लेते तो बताओ ये कैसे हर चीज तो ना उसी समय उपस्थित होगी प्रयत्न करेगा उसको आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों जानेगा वो तो दिन भर यही करता रहेगा परेशान हो जाएगा अगर आपको किसी को ये दे दिया जाए वर दे दिया जाए कल्पना करो कि आप हर चीज सारी सूचनाएं आपको हर क्षण मिलती रहेंगी कितनी सूचनाएं दिमाग में आएंगी आपके हर प्राणी की दुनिया में इतने अनुसंधान होते हैं इतने अनुसंधान पत्र लिखे जाते हैं लेख लिखे जाते हैं कि एक दिन में जितना होता है ना उसको कई साल लगाए तो हम पढ़ नहीं सकते इतना होता है वो कई साल लगा दें तो नहीं पढ़ सकते एक दिन में इतना नया नया लिखा जाता है और किया जाता है जान ही नहीं सकते संभव ही नहीं है जैसे वो मृत्यु के बाद जन्म की बात थी कि एक कर्म से एक जन्म या अनेक जन्म और उसमें असंभव दोष आ जाता है ना उसमें श्रद्धा नहीं रहेगी बोले सब जान सकते हैं कैसे जान सकते हैं बोले आज जो किया है उसको आप जान लो दस साल में उसको जान लो फिर अगले दिन जो किया है वो फिर दस साल में जान लो तो भाई जू तो जान लेंगे लेकिन ये तो असंभव है उधर तो नया नया पहाड़ खड़ा होता जाएगा कब जानेंगे उसको जान ही नहीं सकते तो सब चीजें की हमारे को आवश्यकता नहीं है रुचि भी नहीं होगी जो जहां आवश्यक है उतने को जान लेगा ऐसा कोई यहां सीमन नहीं किया क्या है कि परिचित हो या अपरिचित हो विशेषण तो लगाया नहीं है कि परिचितों का होगा या अपरिचितों का तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं, हाँ हो तो सकती है ना कि परमात्मा ने कहा है कि ऐसा ऐसा करो परमात्मा ने कहा है कि स्वस्थ रहो तो स्वस्थ रहो तो उसके लिए औषधि लो तो वो औषधि कहाँ पर है तो नहीं जानना चाहेगा हमें <laughs> दिव्यानंद जी की घटनाएं व्रतमुनि जी भी थे हरिद्वार में उस समय उनकी एक वेदों में योग विद्या एक पुस्तक उनकी छपी हुई भी, भी है उनका परिवर्धित संस्करण भी आ गया उनकी शोध प्रबंध था उनका पीएचडी गुरुकुल कांगड़ी से वो कर रहे थे तो बहुत पहले की बात है लगभग तीस वर्ष पहले की बात होगी ये उस, उससे भी थोड़ी ज्यादा की होगी तो बोले कि मैं पीएचडी कर रहा था योग में तो एक कोई उनको योगी मिले पहाड़ों पर उन्होंने कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया कि योग के बारे में कर रहे हैं और वेदों में योग विद्या कैसे कैसे है वो आप कर रहे हैं तो इन्होंने कहा होगा कि भी मेरे की बहुत एकाग्रता रहे और बहुत अच्छा काम कर सकूं उनकी भी कामना होगी कि इनकी बहुत अच्छी बुद्धि चले और ये बहुत अच्छा काम हो जाए तो उन्होंने कहा कि एक जड़ी बूटी एक बूटी है उसको आप खाओगे तो आपका बहुत अच्छा दिमाग रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप इस काम को कर पाएंगे तो ठीक है जी दे दो बोले भाई लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है तो बोले कि बाद में आना बाद में देंगे और उन्होंने स्वामी जी ने वो औषधि भी बताई थी शीशी के अंदर भर रखी थी उस समय थोड़ी गुलाबी गुलाबी सी थी थोड़ी लड़ाई लिए हुए थी चूरा था उसका औषधि का तो बोले उन्होंने कहा कि मैं समाधि में बैठूंगा अब बैठ करके और फिर मैं जंगल में जाऊंगा नहीं शरीर तो यहीं रहेगा जैसे हेलीकॉप्टर से या ड्रोन और ये सब होते हैं ना कि जाकर के देख लेते हैं तो उस जगह को देखूंगा वो पौधा जहां पर है यूं शरीर से जाओ तो कि कहाँ ढूंढेंगे सब जगह मिलती नहीं वो औषधि की कहीं भी मिल गई तो उसको देखेंगे और फिर जब पहचान लेंगे यहां पर है फिर शरीर से जाकर के लेके आ जाएंगे तो उन्होंने बाद में फिर करके वो औषधि फिर उनको दी इस विधि से की ऐसा स्वामी जी ने बताया था इनको पता नहीं याद है या नहीं है और वो शीशी थी फिर उन्होंने चखाई भी थी थोड़ी सी दी थी तो, तो थोड़ी सी मैंने भी चखी थी अब वो इतने से से तो क्या होता है लेकिन <laughs> और मानसिक प्रभाव से तो हो ही सकता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि हाँ मैंने दवाई ली है तो रोगी होते हैं ना तो नई नई चिकित्सक के पास जाते हैं नई नई दवाई लेते हैं तो बड़ी उत्सुकता रहती है और मन में आशा रहती है उनको कि हाँ ये चिकित्सक अच्छा है और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा तो जाते हैं दवाई लेते हैं तो वहां कुछ उत्साह लग रहा है अच्छा लग रहा है दवाई लेते हैं। एक दो दिन बाद में फिर बुलट का के आ जाते है बोले जी तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो बोले दो तीन दिन पहले क्या हो रहा था बोले जी उस समय तो लग रहा था कि दवाई ने असर किया है अब नहीं तो बहुत कुछ हमारे मन पे निर्भर करता है तो अब ये दूर देश का जैसा वो घटना सुना रहे थे उसको सत्य मान करके मैं बोल रहा हूं और उनको वो कोई योगी मिले थे उन्होंने कहा ऐसे देखते क्या हूंगा तो अभी कैसे जान लिया बैठे शरीर तो वहां पर है शरीर तो यहां है सामान्यतः हमारा जहां शरीर है वहीं तो देखेंगे जानेंगे हम तो ढूंढ ढांड के दूसरी जगह से और फिर देखें दे। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है जब ईप्सित तो होगा जो जानना चाहेगा वहीं तो जाएगा हर किसी को यूं तोड़ करेगा और ये समाधि लगने के बाद में है ये केवल ईश्वर प्रणिधान से नहीं है ईश्वर प्रणिधान से समाधि लग जाएगी और समाधि से फिर ये चीजें हो सकती हैं ये लिखा हुआ है अब बाकी परीक्षण की बात है परीक्षण करेंगे जो करेंगे उनको पता लग जाएगा तो ठीक है ऐसा अनसंदेह जो लिखा हुआ है वो तो यही है आगे चलते प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार चौवल चौवनवे सूत्र की भूमिका में लिखा अथा कह ये प्रत्याहार।, प्रत्याहार क्या होता है तो ऐसे इसमें प्रति आहर आ और हृ हरण करना लेकर के आना तो इसमें इंद्रियों को विषयों से उल्टा लाया जाता है इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं इंद्रियाणी विषय है प्रति प्रति मतलब प्रतिपम उप विपरीत विपरीतम आह्रियंत अनुकृष्यंत अस्मिन प्रत्याहार है जिसमें इंद्रियों को विषयों से विपरीत खींच लिया जाता है विषयों की तरफ जो जा रही है वहां से हटा के दूसरी तरफ खींच लिया जाता है इसको कहते हैं प्रत्याहार प्रत्याहारति प्रति आहारति आहरती प्रति प्रत्याहार तो सूत्रकार ने प्रत्याहार का लक्षण किया स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार प्रत्याहार किसका होगा इंद्रियाणाम इंद्रियों का प्रत्याहार होगा इंद्रियां कैसी होंगी स्व विषय असंप्रयोगे अपने अपने विषयों के साथ उनका संपर्क नहीं होगा असंप्रयोग होगा अपना अपना विषय चक्षु का रूप हो गया नासिका का ग्रहण हो गया ऐसे जो जिनके अपने अपने विषय हैं बाकी जो उसका अपना विषय नहीं है उससे तो असंप्रयोग है mm. अब नेत्र रूप को क्या देखेगा नेत्र के पास नहीं नाक रूप को क्या देखेगा नेत्र गंध को क्या सूंगेगा अब भले ही नेत्र के पास में गंध हो गंध के तत्व तो है लेकिन वो नहीं जान सकता है तो वो तो असंप्रयोग है न जानना असंप्रयोग है जानना संप्रयोग हो गया केवल सन्निधि मात्र से त्वचा तो के पास में कोई रूपवान वस्तु रखी हो तो त्वचा तो उस रूप को थोड़ा ना जान सकती है यूं भले ही सन्निधि है लेकिन नहीं जान सकती इसलिए कहा स्व विषय असम है अपने अपने विषय का जब प्रयोग नहीं होगा निकटता नहीं होगी वो नहीं जानेगा तब ये तो होना ही है प्रत्याहार में इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाएंगे पहली बात फिर कैसी होंगी तो चित्त स्वरूपानुकार इव चित्त के अपने रूप के जैसी हो जाएंगे जैसा चित्त है बस वैसी हो जाएंगे चित्त के स्वरूप के का अनुकरण करने वाली हो जाएंगी इब उस जैसी सी हो जाएंगी ये इंद्रियों का जब होता है इसे ही प्रत्याहार कहते हैं तो इंद्रिया चित्त के जैसी कैसे बनेंगी बाहर विषयों को जानती हैं तो इंद्रिया मन की तरफ आएंगी चित्त की तरफ आएंगी तो मन को जानने लगेंगी ऐसा नहीं है इंद्रियां मन को जान ही नहीं सकती उनका विषय ही नहीं है तो उसका इतना ही मतलब क्या मन में जो विषय चल रहा है उसको इंद्रियां जानने लग जाएंगी ऐसा भी नहीं होगा इंद्रियां तो बाहर ही देखती हैं मन में क्या चल रहा है मन में भले ही शब्द स्पर्श रूप्रसगंध की स्मृति आ रही हो उससे इंद्रियों को कोई लेना देना नहीं जाने इंद्रियों को बाह्य इंद्रियों को भाई इंद्रियों को कुछ पता नहीं लगता है कि अंदर मन में किस शब्द स्पर्श रूप्रसगंध का विचार चल रहा है स्मृति चल रही है तो इंद्रियां यानी जाने इंद्रियां न तो मन के अपने स्वरूप को जान सकती क्योंकि मन मन में वो रूप उस तरह की गुणी नहीं है वो जान ही नहीं सकती है और मन में स्मृति के रूप में जो विषय आ हैं उसको भी इंद्रियां नहीं जान सकती हैं फिर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाना इसका क्या मतलब बनेगा अर्थ तो निकालना ही हमें यहां पर तो मन जहां लगा हुआ है बस वही लगा रहेगा इंद्रिया बाह्य विषयों के कारण मन को बाहर की तरफ नहीं लाएंगी इतना ही चित्त के अनुरूप है इंद्रियां शांत बैठ जाएं, बाहर के विषयों को गृहित ना करें बस यही सबसे बड़ी अनुकूलता है बच्चे माता पिता को बहुत परेशान कर रहे हैं माता पिता परेशान हैं, फिर बच्चा को बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ठीक है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं अब वो करने लगता है तो कभी ये काम बिगाड़ देगा कभी वो बिगाड़ देगा वो मां सोचेगी कि इससे तो और ज्यादा बिखर गया ये कभी गलत कर देगा फिर को होगा बातचीत करने लगेंगे, तो बोले सबसे बड़ा उपकारी यही कि चुप बैठ जाओ चुप बैठ जाओ बोले मैं क्या कर सकता हूं बोले आप चुप हो जाओ बस यही सबसे बड़ा मेरे लिए आपका यही उपकार सबसे बड़ा होगा ऐसी स्थिति यहां पर कि इंद्रियां विषयों से संपर्क करेंगी तो वो विषय मन में आएगा क्योंकि मन भी जब जुड़ा हुआ है मन नहीं जुड़ा हुआ है तो बात अलग है तो मन के अंदर विकार होंगे मन में वृत्तियां उठेंगी और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे जब बाहर के विषयों को जानना है वहां तो उपयुक्त है कोई आपत्ति नहीं लेकिन अन्य समय में जब हमें ध्यान करना है मन को अंतर्मुखी करना है तो इंद्रिया विषयों की तरफ न जाए और बस इंद्रियों का बाहर की तरफ ना जाना और मन के कार्य में बाधा खड़ी ना करना यही मन के अनुरूप होना है क्योंकि पहले जो दो संभावनाएं थी वो संभव ही नहीं है हम जो कल्पना कर सकते हैं कि मन को देखने लग जाएंगी इंद्रियां देख ही नहीं सकती और मन के विषय मन में जो विषय चल रहा है उसको भी इंद्रिया नहीं जान सकती तो चित्त स्वरूप होगा क्या फिर कि भाई जहां जहां मन जाता है वहां वहां इंद्रिया जाएंगी जहां जहां मन जाता है वहां वहां इंद्रिया जाएंगी तो बाह्य रूप से तो हो सकता है कि भाई हम चलो हमारा मन वहां गया उसको देखना चाहते हैं तो इंद्रियां भी वहां चली गई लेकिन जब अंदर की बात आएगी तब थोड़ा ऐसा होगा वहां तो यही मतलब है कि इंद्रिया बाधित नहीं करेंगी अनुकूलता यही है इंद्रियों की तो चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार देखिए स्व विषय संप्रयोगा भावे स्व विषय असंप्रयोगे को इन्होंने खोल दिया संप्रयोग का अभाव हो जब चित्त इति चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाती है कैसे चित्त के स्वरूप के अनुरूप उसी को खोल रहे हैं चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानी इंद्रिया चित्त के रुक जाने पर उस विषय से उस उस विषय से चित्त का निरोध मतलब एक वो योगश निरोध है संपूर्ण चित्तवृत्तियों का रुक जाना वो तात्पर्य नहीं है वो ही अगर यहां प्रत्याहार में हो जाएगा फिर तो आगे समाधि की भी क्या बात है चित्त की निरुद्ध अवस्था आ गई वो निरुद्ध नहीं है यहां पर रोकने के अर्थ में है वहां संपूर्ण चित्तवृत्तियां रुक जाती है यहां पर सीमा में जहां जहां हमें रुकना है जहां उसको जाना है वहां जाएगा बाकी चीजों से उसने रोका है यही चित्त का रुकना है यहां पर तो चित्त के निरोध होने पर रुकने पर चित्त के समान इंद्रियां भी रुक जाती हैं। मन में मन से निश्चय किया कि यहां मन लगाना है यहां नहीं लगाना है बस इंद्रिया वहां नहीं जाएंगी उस तरफ नहीं जाएंगी उधर नहीं प्रवाह होगा हमने पीछे जो अयस्कांत मणि वाला उदाहरण देखा था विषयों में और इंद्रियों में इनके बीच में कौन लोहा कौन चुंबक विषय चुंबक और इंद्रिया लोहे के रूप में तो विषय खींचेंगे इंद्रिया वहां जाएंगी यह नहीं होगा मन का जहां लगा हुआ है वहीं इधर नहीं जाएगी इंद्रिया और इंद्रिया और मन के बीच में संबंध देखेंगे तो इंद्रिया चुंबक और मन लोहा अब वो इंद्रिया इसको मन को खींचेंगी नहीं उधर मन का नियंत्रण रहेगा यह प्रत्याहार है तो चित्त के निरोध होने पर चित्त के समान निरुद्ध इंद्रियां हो जाती है और ऐसा होने पर मन के निरुद्ध होने पर बाकी सारी इंद्रियां रुक जाती हैं एक एक नहीं इसलिए आगे का न इतर इंद्रिय जैवत उपायांतरम अपेक्षाते और ये इंद्रिया का रुकना अब और किसी उपाय की अपेक्षा नहीं है बस ये एक ही उपाय किया सभी इंद्रिया रुक जाएंगी जबकि अगर हम इंद्रियों को रोकते हैं तो नेत्र इंद्रियों को हमने रोका है तो इसका यह मतलब नहीं कि श्रोत इंद्रिया भी रुक जाएगी उसका विषय संपर्क हो सकता है घृणेन्द्रिय को रोका रसनेन्द्रिय को रोका रसनेन्द्रिय को रोक लिया तो घ्रहण इन्द्रिय भी रुक जाएगी आवश्यक नहीं है बहुत अच्छा भोजन बना हुआ है सुगंध आ रही है ये ठीक है आकर्षित नहीं होना है मेरे को भोजन नहीं करना है तो ठीक है भोजन तो नहीं किया लेकिन गंध तो आ रही है गंध तो आनंद ले रहा है वो ऐसी नेत्र बंद कर लिया शब्द आ रहा है बाहर से तो शब्द तो ले ही रहा है स्पर्श का तो पता लग ही रहा है तो एक इंद्रिय के रोकने पर दूसरी इंद्रियों को भी रोकना होता है उपाय अंतर करना होता है ई सामान्य रूप से लेकिन प्रत्याहार के होने पर जब मन रुक जाता है तो अब किसी उपाय अंतर की अपेक्षा नहीं है इसी एक ही उपाय से सब कुछ हो जाएगा न इतर इंद्रिय जय अन्य इंद्रियों का जो जय किया जाता है एक एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त की जाती है उसके समान उपायंतरम न अपेक्षते उपायंतर की भिन्न उपाय की अपेक्षा नहीं करते हैं यहां पर उदाहरण दिया यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतनतम उत्पतंती जैसे मक्खियां मधुमक्खियां मधुमक्खियों का जो राजा होता है रानी मक्खी बोलते उसके उड़ने पर वो विड़के चली जाती है एक उड़ेगी तो सब पीछे पीछे उड़ जाएंगे उसके और अनुत्पतंती और निविश मानम अनु निविषंते और जहां वो जाके बैठती है वहां बाकी सब भी जाके बैठ जाते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं तो मधुकर राज यानी तो मधुमक्खी राज रानी मक्खी वो तो मन हो गया और बाकी जो मधुमक्खियां छोटी छोटी हैं वो इंद्रियों के समान हो गई उपनिषद में भी आई थी ये वहां मधुकर की और इसकी वहां भिन्न अर्थ में था लेकिन ये उदाहरण था तथा इंद्रिया चित्त निरोधे निरुद्धा इति ऐसा प्रत्याहार तो ये इंद्रिया चित्त के निरोध होने पर निरुद्ध हो जाती है बस यही प्रत्याहार से होता क्या है तो उसका परिणाम आगे बताए इसकी सिद्धि का फल पचपनवा सूत्र इस पाद का अंतिम सूत्र तथा परमावश्यते इंद्रियाणाम परमावश्यता इंद्रियाणाम इससे प्रत्याहार से इंद्रियों की परमवश्यता हो जाती है इंद्रियों को जो वश में करना है जितना अधिक से अधिक वश में करना होता है वो इससे हो जाता है। एक होती है अल्प अवश्यता थोड़ा थोड़ा नियंत्रण हुआ किसी इंद्रिय का थोड़ा नियंत्रण हुआ किसी का कुछ अधिक हुआ इत्यादि लेकिन जितनी अवश्यता हो सकती है परमवश्यता सबसे अच्छी वो हो जाती है प्रत्याहार से मन रुका तो सभी इंद्रिया रुकी जाती है इंद्रियों की परमवश्यता हो जाती है अब ये परम वश्यता क्या है यह प्रत्याहार क्या है इसके ऊपर भाष्यकार ने अलग अलग मत दिए हैं इसमें भिन्न भिन्न हैं, और प्रत्याहार के भी ये अलग अलग स्तर हैं अलग अलग स्तर से कहा जा सकता है अपने अपने स्तर पर सब में प्रत्याहार का लक्षण घटता है लेकिन छोटे बड़े न्यूनाधिक वहां पर हम भेद देख सकते हैं क्रमशः है वो आगे बताते चले जाएंगे प्रत्याहार के बारे में इस आगे का जो हम विवरण देखेंगे उससे हमें एक बात और भी पता लगेगी उसको आप लोग भी देखिए कि ऐसा है या नहीं है प्रत्याहार का संबंध हम ध्यान काल में लगाते हैं बैठते हैं जब जब बैठ गए आसन लगाया प्राणायाम किया प्रत्याहार किया अब, अब धरना ध्यान तो प्रत्याहार का प्रयोग जो व्यवहारिक प्रयोग है वो हम कहा देखते हैं हम ध्यान उपासना में बैठते हैं प्रत्याहार का प्रयोग व्यवहार काल में नहीं देखते बहुत कम देखते हैं वहां कोई प्रत्याहार मतलब तो बिल्कुल वहां बैठ जाना अब लेकिन जब हम व्यवहार कर रहे हैं बोले इस समय प्रत्याहार कहां से, से होगा हो जाएगा इस समय तो जब हम देख रहे हैं सुन रहे हैं चख रहे हैं तो स्व विषय का असंप्रयोग कहां हुआ यहां स्व विषय का संप्रयोग हो रहा है इंद्रिया भिन्न भिन्न काल में सबको देख सुन रही है अपने अपने विषय के संपर्क में आ रही है तो ये तो प्रत्याहार नहीं हुआ तो प्रत्याहार कब होगा जब इंद्रियां विषयों से बिल्कुल अछूती रहे ये एक छवि बनती है और वो वो कब होता है वो ध्यान काल उपासना काल में होता है निद्रा तो खैर कोई बात ही नहीं है सुछुभ्ती है वहां तो अलग बात होगी जागते हुए ये ध्यान काल उपासना काल में हो सकता है बाकी जो हम चलते फिरते हैं इस समय में प्रत्याहार का कोई लेना देना नहीं है ये एक मान्यता रहती है इलेक्शन को देखते हुए लेकिन अब आगे जो प्रत्याहार का स्वरूप बताया जाएगा उससे हमें एक बात पता लगती है कि यह व्यवहार के लिए ही मुख्य है ध्यान काल में भी प्रत्याहार होता है आपत्ति नहीं वहां भी होगा वहां भी लगाया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग पूरे दिन भर होगा कैसे हो जाएगा भाई यहां तो इंद्रियों का विषयों से संप्रयोग हो रहा है तो उसको भी प्रत्याहार कहते हैं कैसे कहते हैं वो इसकी व्याख्या से पता लगेगा परमावश्य इंद्रिया भाष्य देखिए शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित इति केचित कुछ लोग ऐसा मानते हैं प्रत्याहार को इंद्रिय के नाम से कहा जा रहा है इंद्रिय या प्रत्याहार एक ही बात है शब्दादिशु अव्यसनं शब्द आदि में व्यसन का ना होना लत का ना लगना ये इंद्रिय जय है ये भी एक प्रत्याहार है जैसे कि खाने पीने का शौक है देखने का सूंघने का शौक है जिसको व्यसन हो जाता है लत लग जाती है वो उसके बिना रह नहीं सकता है वो नहीं मिलता है तो उसके कार्य बाधित होते हैं मन में अप्रसन्नता आती है अब ये इंद्रिय जय नहीं है इंद्रियों पे क्या नियंत्रण है लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है वो इन शब्दादि का उपयोग तो करता है शब्द स्पर्श रूप्रसगंध जिस जिसको भी उसको चाहिए इच्छित का सेवन करता है लेकिन वो का कभी ना मिले तो परेशान नहीं होता है व्यसन नहीं है उसको लत नहीं लगी हुई है कि मिलना ही चाहिए इसी समय मिलना चाहिए प्रतिदिन मिलना चाहिए इत्यादि ये जो एक बाध्यता बन जाती है ऐसी उसको नहीं हो रही है इसका मतलब इसको व्यसन नहीं है व्यसन उसी को बोले जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता है बीड़ी पीने वाला शराब पीने वाला तम्बाकू खाने वाला व्यसन कब कहलाता है जब वो उसके बिना रह नहीं सकता हो और वैसे कोई लेता है कभी कभी लेकिन बाध्य नहीं होता है नहीं मिला तो नहीं मिला महीने भर तक साल भर तक सप्ताह भर तक पूरे दिन भर नहीं मिला तो नहीं मिला उसको कोई बाधा नहीं होती है अपना सारा काम ठीक करता रहता है अब इसको व्यसन नहीं कहेंगे तो ये शब्दादि विषय इनका सेवन तो वो कर रहा है लेकिन व्यसन के रूप में नहीं है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता भोजन में मीठा होना ही चाहिए नहीं तो उसको भोजन ही अच्छा नहीं लगेगा खाएगा ही नहीं गुस्सा हो जाएगा भोजन में घी होना ही चाहिए भोजन में ये चीज होनी ही चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ऐसे ही कपड़े होने चाहिए ऐसी ही गाड़ी होनी चाहिए ऐसी ही सुगंध होनी चाहिए इत्यादि जो जबरदस्ती मतलब दृढ़ता से ये मन में बन जाता है ये है व्यसन तो जिसको ये नहीं है तो कहा शब्दादिशु अब व्यसनम व्यसन नहीं है ये भी एक इंद्रिय है ये भी एक प्रत्याहार है क्योंकि वो चीजें उसको अच्छी तो लग रही है शब्दादि उसको अच्छे लग रहे हैं लेकिन उसने इतना नियंत्रण कर रखा है कि नहीं अभी इसका सेवन नहीं करूंगा अभी नहीं करूंगा अभी यह कार्य चल रहा है अभी यह नहीं करूंगा भिन्न समय में करूंगा कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो उनको इतने व्यसन होते हैं कि उनके दिन भर के कार्य भी बाधित होने लगते हैं जब मान लो टेलीविजन का व्यसन लग जाए तो घर की सब्जी लेने जाना है तो सब्जी लेने नहीं जाएगा वो कार्य में बाधा होगी ये व्यसन है विद्यालय का समय हो रहा है तो विद्यालय नहीं जाएगा यह व्यसन है नौकरी पे जाना है नौकरी पे नहीं जाएगा ये व्यसन है उसके लिए विषय भोग के लिए शब्द स्पर्श सुप्रसगंध किसी भी इंद्रिय के सुख के लिए वो अपने नियमित कार्यों को जब छोड़ता है ये व्यसन है उसका ये लत लग गई है ये हानिकारक है और दूसरे व्यक्ति अपने सब नियमित कार्यों को कर रहे हैं और जब समय मिलता है उपयुक्त समय में यथा समय उचित मात्रा में उसका सेवन करते तो ये भी एक प्रकार का इंद्रिय जय है ये प्रथम स्तर का है ये भी एक तरह का प्रत्याहार है इस पहले से हमको इसी स्थिति में आना होता है इन्होंने कहा था कि अव्यसनम व्यसन नहीं होना व्यसन क्या होता है उसको खोल रहे हैं। शक्तिर व्यसनम व्यसन का मतलब है शक्ति इसको आ लगा लिए तो हम आसक्ति बोल देते हैं। आ को हट नहीं किया शक्ति लगाओ बिल्कुल जुड़ जाना चिपक जाना उससे हट नहीं सकता है उसे छोड़ नहीं सकता है उसको ये शक्ति है ये आसक्ति है इसे व्यसन कहते हैं इसके बिना रह ही नहीं सकता वो उसको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगेगा जैसे दूरभाषादी भी हैं मोबाइल है अब एक तो है कि उपयोग कर रहे हैं नहीं है तो नहीं है रखा है कोई परेशानी नहीं एक कह मोबाइल छीन लिया तो जैसे कि जीव भी निकल गया वो एक घंटा नहीं रुक सकते दस मिनट नहीं रुक सकते मोबाइल बंद हो जाए लगातार कुछ एसएमएस देख रहे हैं या तो व्हाट्सअप पर देख रहे हैं कुछ लगातार कुछ न कुछ चल रहा है वो रुक ही नहीं सकता एक दिन नहीं रुक सकता जीवन कैसा लगने लगता है ये आसक्ति व्यसन में आएगा उसको परेशानी होने लग जाएगी तो शक्ति व्यसनम इसको व्यसन को आसक्ति को व्यसन क्यों बोलते हैं व्यसन नाम क्यों दिया तो बोले व्यस्यति एनम श्रेय शि ये आसक्ति इसको उसके श्रेय से कल्याण से दूर फेंक देती है जो वो चाहता है करना जो गुण बढ़ाना चाहता है जिस पद पे जाना चाहता है जिस प्रतिष्ठा पे जाना चाहता है जिस आध्यात्मिक उन्नति पे जाना चाहता है जैसा विद्वान बनना चाहता है जैसा खिलाड़ी बनना चाहता है कुछ भी वो जो उसके लिए का लक्ष्य है उससे उसको दूर फेंक देती है छिटका देती है वो व्यसनों के कारण से वो नहीं जा सकता तो जब हमारे हमारी कोई आसक्ति या शक्ति लगाव विषयों का इतना बढ़ जाए कि हमारे लक्ष्य में बाधित करने बाधा खड़ी हो जाए और हम उसको करी ना पाए हम पढ़ नहीं पाए हम व्यायाम ना कर पाए हम भोजन बनाना है वो नहीं कर पाए और उससे बाधाएं आ रही हैं ये उसको उसके कल्याण से लक्ष्य से हटा देती है इसलिए इसको व्यसन कहते हैं जब उसको लक्ष्य से फेंक दे बाहर उसको व्यसन बोलते हैं ये व्यसन का रूप आ गया तो यदि व्यसन नहीं है तो ये भी एक इंद्रिय जय है परात्मक नकारात्मक हम देखेंगे कि ये तो विषय सेवन करता है कि ये इसमें इंद्रिय जय थोड़ा कहेंगे इसको प्रत्याहार तो कहेंगे नहीं ये भी एक है ये भी सामान्य बात नहीं है ये तो व्यक्तिवेशन में पड़ी जाएगा एक बात हुई आगे अविरुद्धा प्रतिपत्तिर ये जो पंक्ति है इसको पिछले वाले से भी जोड़ते हैं और नया भी ले लेते हैं कुछ लोग पीछे वाले से जोड़ेंगे तो कहेंगे जो प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान अविरुद्ध प्रतिपत्ति जो हमारे विरुद्ध नहीं पड़ रही है हमारे लिए हानिकारक नहीं हो रही है हमारे कार्यों में बाधा नहीं खड़ी कर रही है ऐसी जो प्रतिपत्ति है ऐसा ज्ञान है वो तो न्याय है उचित है वो तो उचित है उससे प्रत्याहार खंडित हो रहा है ऐसा नहीं कहेंगे उसे इंद्रिय जय नहीं है ये नहीं कहेंगे अविरुद्ध जो प्रतिपत्ति है अहानिकारक विषयों के साथ संयोग है वो तो उचित है वो तो करना ही होता है कौन नहीं करता है अविरुद्धा प्रतिपत्ति नहीं है ऐसे अर्थ करेंगे पिछले वाले से जुड़ता है और इसको दूसरे ढंग से कहेंगे तो शास्त्र से अविरुद्ध जो जो हम विषयों का सेवन करते हैं वो भी उचित है यह भी इंद्रिय जय के अंतर्गत आएगा शास्त्रों में जिस सीमा तक हमें विषयों के सेवन की स्वीकृति दी है उसको करना उनके विपरीत जाकर के ना करना अति ना करना गलत ढंग से ना करना शास्त्र के अनुरूप अविरुद्ध रहते हुए जब हम इन विषयों को जानते हैं तो यह न्याय है उचित है यह भी एक इंद्रिय जय है ये दूसरे ढंग से आ जाएगा दूसरे इंद्रिय जय की होगी नहीं तो पहले वाले से जुड़ेगा अब इससे अगली एक बात और कही जा रही है इसे भी प्रत्याहार कह सकते हैं इंद्रिय जय क्या है शब्दादि संप्रयोग इति अन्य कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो शब्दादियों का संप्रयोग है उनका उपयोग लेना है स्वेच्छाया अपनी इच्छा के अनुरूप जो कर सकता है उसको भी इंद्रिय जय कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं स्वेच्छा ऐसे कैसे हम नहीं चाह रहे कि यह करें लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे अपने को रोक नहीं पा रहे मधुमेह है मीठे के लिए मना कर रखा है हमें पता है कि मीठा खाएंगे तो ये, ये समस्या आने वाली है रोग भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी उस तरफ जा रहे हैं यह हम अपनी इच्छा के विपरीत जा रहे हैं यूं खाने की तो इच्छा हो रही है खाने की इच्छा तो हो रही है यहां इच्छा का मतलब है हमें पता है कि हानिकारक है फिर भी हम उसकी तरफ जा रहे हैं इंद्रिय जय नहीं है लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से नहीं मेरे को इतनी ही लेनी है ही थी थी। मैं इतना लूंगा इतना नहीं लेना है नहीं लूंगा ये मेरे लिए हितकर है इतनी अहितकर है जितनी अहितकर है वो नहीं सेवन करूंगा हितकर है उतनी सेवन करूंगा ऐसा करके जो इच्छा बनाई है अपने लिए इच्छा हम अपने हित के लिए ही करेंगे अपने तो हित के लिए जितना हो सकता है उतना निर्णय करके जब व्यक्ति उतना ही विषयों का सेवन करता है शब्द का सेवन करता है तो ये भी एक तरह का इंद्रिय जय है ये भी एक तरह का प्रत्याहार है अब ये जो अभी तक आया ये ध्यान काल का है या व्यवहार काल का है ये जो सारा वर्णन आ रहा है मुख्य तो व्यवहार के लिए है ध्यान काल में भी घटा सकते हैं लेकिन मुख्य व्यवहार के लिए है ये कई जने इस आकर के ऐसे ही पूछते हैं बोले जी आसन भी कर लिया प्राणायाम किया धारणा ध्यान भी लगा लेकिन ये प्रत्याहार क्या करें वो साधना के काल को योग अभ्यास मानते हैं तो बोले उसमें भी प्रत्याहार क्या करें इसमें क्या करना होता है प्रत्याहार में लगी यहां जो ध्यान की पद्धति सभा विद्वानों के माध्यम से जो हुई है उसमें प्रत्याहार के लिए बात लिखी हुई है वो है प्रत्याहार का रूप कि बाहर के विषयों की तरफ मन को न लगाना इंद्रियों को न लगाना और विषय उपस्थित हो जाए तो उसका चिंतन नहीं करना छोड़ देना फिर अंदर अंतर्मुखी हो जाना निराकार परमात्मा में अपने को लगाना ये प्रत्याहार का रूप साधना काल में है लेकिन बाकी समय में दिन भर में ये वो सारा चल रहा है तो शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छाया अपनी इच्छा से नियंत्रण पूर्वक जब हम विषयों का सेवन करते हैं ये प्रत्याहार इंद्रिय जय कहलाएगा इसी के पास रुपए तो हैं कम अभी हो रहा है कि ये सारा ले लू इतनी सारी चीजें ले लू इसको भोग लू लेकिन है कि पैसे तो है नहीं भाई चोरी करूं और चोरी करके लेगा अब ये इंद्रिय जय नहीं है भी मेरे पास इतने रुपए हैं, इतना ले लिया ये एक तरह का इंद्रिय संयम किया ना उसने चोरी नहीं की और पता है कि इतने रूपए ये मिठाइयों के लिए हैं, ये घर के आटे के लिए हैं, ये कपड़े के लिए है तो मिठाइयों के लिए जितना है इतने को ही लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे नियंत्रित रूप से इतना ही है इससे अधिक नहीं करूंगा बाकी चीजों के लिए जो निर्धारित है वो उसी के लिए खर्च होंगे खेल कूद में कर लिया नियंत्रण नहीं रहा तो जैसे जुआ खेलते हैं तो कोई सीमा नहीं रहती उनकी कितना भी करते चले जाते हैं वो पैसा जो दूसरे काम के लिए था वहां लुटा देते हैं ये इंद्रिय जय नहीं है कौन सी चीज खरीदनी है आवेग में आकर के खरीद ली इतनी महंगी है फिर कर्ज ले लिया और फिर परेशान हो रहे हैं ये इंद्रिय जय नहीं है तो जो एक निर्धारित किया गया है ऐसा ऐसा करूंगा इतनी सामर्थ्य है उसके अनुरूप कर रहा है वो एक इंद्रिय जय है ये भी ये भी प्रत्याहार है इंद्रियों इंद्रियों को उसने विषयों से रोक करके रखा है नहीं लेना है सौ ग्राम ही जलेबी खानी है तो सोई खानी है पावर नहीं खानी है इतनी ही खानी है बस ये इंद्रिय जय है उपस्थित थी पैसा भी था नहीं ले रहा नहीं लूंगा तो शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छाया अन्य कुछ लोग मानते हैं ये भी प्रत्याहार है यह भी इंद्रिय जय है आगे अब और इससे ऊंचा राग द्वेशा भावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय इति के शब्दादि ज्ञानम शब्दादि का ज्ञान होना मूल में तो क्या लिखा हुआ है स्व विषय असंप्रयोग अपने विषयों का प्रयोग ही नहीं करना है अब प्रयोग नहीं करना है मतलब तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है ऐसा अर्थ लेकर के प्रत्याहार को जाते हैं शब्दादि का प्रयोग बताए अभी तक जितने भी आ रहे हैं इसमें शब्दादि का सबका प्रयोग हो रहा है लेकिन नियंत्रित रूप से हो रहा है तो शब्दादि शब्दादि शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय शब्दादि का ज्ञान होना यह भी इंद्रिय जय है कैसा राग द्वेश सुख दुख शून्यम उसमें ना तो राग है ना द्वेश है विषयों का सेवन कर रहा है लेकिन राग रहित होकर के और द्वेश रहित होकर के और सुख दुख से रहित हो करके, लेकिन विषयों का सेवन तो कर रहा है वो शब्द स्पष्ट रूप से जान रहा है इसको भी कुछ लोग इंद्रिय जय मानते प्रत्याहार मानते हैं इससे पीछे वाले जो थे उनमें वो राग-द्वेष से युक्त तो हो रहा है सुख दुख से युक्त तो हो रहा है तो भी वो इंद्रिय जय थे क्योंकि वो अति नहीं कर रहा था जैसी इच्छा थी उतना ही कर रहा था व्यसन में नहीं जा रहा था इतने अर्थ में वहां भी इंद्रिय जय था लेकिन यह कमी थी वहां पर कि राग द्वेष था और सुख दुख भी था यह न्यूनता थी अब यह उससे ऊंचला स्तर है ऊंचा स्तर है राग द्वेष और सुख दुख सुख सुख है तो राग आएगा ही दुख है तो द्वेष आएगा ही जुड़े हुई चीजें हैं तो राग द्वेष से रहित सुख दुख से रहित अब जब वो विषयों का सेवन करता है यह भी इंद्रिय जय है ऐसा कुछ लोग कहते हैं अब यह कब होगा यह भी तो व्यवहार काल में ही होगा शब्दादि विषयों के साथ में इंद्रियों का संपर्क शब्दादि का ज्ञान ये कब होगा व्यवहार काल में ही होगा ध्यान काल में तो इन सबको छोड़ के बैठते हैं। इसकी घटेगा ही व्यवहार काल में ये प्रत्याहार घटेगा ही व्यवहार काल में ये तीसरा या चौथा प्रकार हुआ प्रत्याहार का और अब अंतिम प्रत्याहार का रूप बता रहे जो कि सबसे ऊंचा वाला है चित्ते का काग्राथ अप्रतिपत्ति रे वी जैगी शब्द चित्त के एकाग्र होने से मन कहीं लग गया है परमात्मा में आत्मा में अंदर ऐसी एकाग्रता से अप्रतिपत्ति विषयों का ज्ञान ही ना होना विषयों का ग्रहण ही ना करना ऐसा जैगी आचार्य कहते हैं अवाट्य जैगी की चर्चा आगे आएगी तीसरे पात के अठारवें सूत्र में अवाट्य और जैगी और जैगी भी एक ऋषि हुए उनका मत बताया जा रहा है उनका कहना है कि चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों का सेवन ही ना करना शब्द स्पर्श के संपर्क में ही ना जाना ये प्रत्याहार है ये सबसे ऊंची स्थिति है संपर्क ही नहीं करना उसमें जो पीछे की सारी चीजें हैं उसमें प्रच्छन्न लौल्य रहता है छुपी भी लालसा रहती है बाहर से नहीं लगेगी लेकिन छुपी भी रहती है आप शुरू की दो तीनों को देख लीजिए व्यसन नहीं है लेकिन सेवन तो कर रहा है उसमें लौल तो है इच्छा तो है कि मैं खाऊं खूब स्वादिष्ट हो विषयों का सुख मिले ये तो लालसा तो है छुपा हुआ लालसा है और शास्त्र के अनुसार विषयों का सेवन कर रहा है उसमें भी प्रच्छन्न लौ है छुपा हुआ है और अपनी इच्छा अनुसार शब्द आदि का सेवन कर रहा है उसमें भी प्रच्छन्न लौल है ये चीज खाऊंगा इसी दुकान की खाऊंगा यह अच्छी होगी खाऊंगा इतनी इसी होटल में जाऊंगा ऐसा ही कपड़ा पहनूंगा यही करूंगा सब कुछ कर रहा है अच्छा से राग द्वेष से द्वेशन सब में प्रछन्न लौट लिया है छुपा हुआ है और जो राग द्वेष का अभाव है सुख दुख से शून्य है उसमें भी प्रछन्न लौलिया है कई बार व्यक्ति साधक लोग ये करते हैं अपने साधना के प्रयोग चलते हैं उनके अध्यात्म के प्रयोग चलते हैं तो बहुत दिनों से किसी विषय में संयम कर रखा है कि चलो मीठा नहीं खाना है या नमक नहीं खाना है या घी नहीं खाना है बोले आज तो खा करके देखते हैं देखिए मेरे को इसमें सुख है या नहीं आता है अपना परीक्षण करने के लिए खाते हैं नाम क्या रहता है परीक्षण कर रहे हैं मैं अपना परीक्षण कर रहा हूं प्रयोग करके देखता हूं कि मेरे को इसकी तरफ आकर्षण होता है या नहीं होता है इसमें छुपा हुआ लौल्या रहता है प्रच्छन लौल्या है चलो आज तो घूम करके आता हूं बाजार घूम करके आता हूं देखता हूं कि अब संसार आकर्षित करता है नहीं करता है लोग बाघ मेरे को आकर्षित करते हैं नहीं करते हैं हलवाई की दुकानें आकर्षित करती है नहीं कचौड़ी पकौड़े और समोसे आकर्षित करते हैं नहीं करते हैं। देखता हूं चलो फिर जाने लगा बोले हाँ ठीक है आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं तो दूर है अभी कैसे आकर्षित करेंगे उसको खरीद के खाके देखता हूँ समय आकर्षित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये मैं परिवार को पता करना है वो तो खा करके भी देखता है उसको प्रयोग के रूप में देखता है ऐसा सच्चा प्रयोग हो रहा है वो ठीक है लेकिन इन प्रयोगों के पीछे भी वो तो मैन से ही पता लग जाता है अपने को यहां मन में ये भावना उठ रही है वो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पहले ही पता लग जाता है लेकिन बोले नहीं इसको प्रयोग करके और देखते हैं अभी पूरा पहले जैसा सुख आता है या कम सुख आता है वो नाम प्रयोग का है वो सुख लेना चाहता है वास्तव में तो पर ये प्रच्छ लोल्य छुपा हुआ रहता है चलो आज तो करके देख लेते हैं आज तो खा के देख लेते हैं आज तो चलो इसको खरीद लेते हैं ऐसे तो अंतिम जो प्रत्याहार है वो क्या है चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों का सेवन ही नहीं करना उसको इच्छा ही नहीं होगी हाँ जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है वो तो करेगा ही उसको छोड़ दीजिए बाकी जो सारा है वो नहीं करेगा जगी तो ये जगी शब्य का मत ये अंतिम स्थिति है प्रत्याहार की आप पीते हैं बोले आज दुकान पे जाकर के देखता हूं कैसा लगता है उन लोगों के बीच में देख देखता वो सोचता चलो पियूंगा नहीं थोड़ी गंध तो आई जाएगी खाना तो नहीं है हलवाई की दुकाने तो पास में सुगंध तो ले ही सकते हैं मैं खाऊंगा नहीं लेकिन सुगंध तो ले ही सकते इस तरह से बहुत कुछ हम करते रहते हैं वो उतनी उतनी न्यूनता होती है हमारी तो जयगी शव्य का मत बताया और ये अंतिम मत दिया ये जो जितने क्रम बताए ये एक एक करके ऊपर ऊपर के है क्रमशः सबसे पहला वाला सबसे निचला है लेकिन इंद्रिय जय तो वो भी है प्रत्याहार तो वो भी है खंडन नहीं किया इन्होंने दूसरों का का मत उद्धृत किया है ऐसा कुछ लोग मानते हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं वो भी है अपनी जगह पे वो भी मान्य है और कोई उस स्तर पे भी चल रहा है तो हम कर सकते हैं कि हाँ ये पहले की अपेक्षा अच्छा है ये तो चल ही रहा है इसका अधर्म पूर्वक तो नहीं कर रहा है अति में तो नहीं जा रहा है रोग हो जाए ऐसा तो विषय भोग नहीं कर रहा है उतना भी ठीक है उसके लिए ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अप्रतिपत्ति रहेगा जयगी शब्य जैगी शव्य के मत में तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करेगी उसकी उसका सेवन ही नहीं करेगा ये प्रत्याहार है ये सौ विषय का असंप्रयोग है आगे ततश्च परमातु इयम वश्यता ये उसके बाद में यानी इसके कारण से परमातु इयम वश्यता ये वश्यता परम है सबसे ऊंची है क्या यह निरोधे निरुद्धानी इंद्रियाणी चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं, रूक जाती हैं अपने विषयों से न इतर इंद्रिय जैवत प्रयत्न कृतम उपायंतर अपेक्षाते योगी नीति ऐसे में एक एक इंद्रिय को जीतने के बाद में जब अन्य इंद्रिय को जीतने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उस तरह से यहां पर अब उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती एक ही साधे सब सधे एक को साथ कर, सिद्ध कर लिया तो बाकी सबको सध जाएगा ऐसा है योगी लोग बस मन को रोक लेते हैं तो बाकी सब रुक जाते हैं ये प्रत्याहार भी तो इसमें फिर कई बार ये विचार आता है कि जब यही प्रत्याहार है यही करना है तो ठीक है सीधा मन को ही रोका जाए तो एक एक इंद्रियों को रोकने के लिए प्रयास क्यों करें एक एक इंद्रिय के लिए प्रयत्न क्यों करें भाई पहले नेत्र का संयम करेंगे नासिका का करेंगे गंध का करेंगे शब्द का करेंगे स्पर्श का करेंगे ऐसे एक एक को क्यों सिद्ध करें एक को करेंगे फिर दूसरे को सब जगह प्रयत्न करना पड़ेगा तो सीधे मन से कर ले सीधा ही उसको क्यों नहीं कर लेते तो सीधे सब कर नहीं सकते प्रारंभिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा आगे चल के मनो हो गया तो कर पाएगा तो उनके लिए तो बाहर का ही रूप है मन को रोकें कैसे जी रुकी नहीं रहा है क्या करूं मन को एकाग्र करो जी मन ही नहीं रुकता मैं क्या करूं बोले इन विषयों को छोड़ दो बोले जी मन ही नहीं मानता क्या करूं मैं सब जगह यही बोलते रहते उनको कहते हैं अच्छा चलो उनको बाहर के उपाय बताते हैं फिर इंद्रियों के से संबंधित शरीर से संबंधित कुछ उनको नियंत्रण बता देते हैं तो यदि भी बाहर से होते हैं ये लेकिन उसका भी लाभ होता है धीरे धीरे ऐसी ही वो है। तो कहते हैं कि भाई मन में तो इच्छा है बाहर से रोकोगे तो क्या फर्क पड़ेगा रोकना तो अंदर से है तो फिर बाहर का करना ही क्यों तो बाहर का जब नियंत्रण करते हैं तब भी मन पे कुछ न कुछ नियंत्रण तो आता ही है ही बलपूर्वक है लेकिन आता ही है मन पे उस वस्तु के राग के संस्कार क्षीण होते ही हैं अगर हमने शरीर से रोका वाणी से रोका इंद्रियों से रोका अपने को संयम किया विषयों से रोका तो मन पे भी प्रभाव आएगा ही व्यर्थ नहीं जाएगा वो वो हमारा संयम भले ही इंद्रियों के स्तर पे हम रोक रहे हैं बाह्य रूप से रोक रहे हैं वो भी मन पे एक संस्कार छोड़ करके जाएगा और ऐसा बार बार करते करते करते मन पर उस विषय के संस्कार क्षीण होंगे और उसको रोकने के संयम के संस्कार बलवान हो जाएंगे और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम मन के स्तर पर ही रोक देंगे उसको नहीं होगा तो यद्यपि मन का नियंत्रण अंतिम है वही मुख्य है और उसको कर लिया तो दूसरों की आवश्यकता नहीं है लेकिन कर नहीं पाते हैं मन को इसलिए एक एक इंद्रियों का नियमन किया जाता है दिनचर्या में चला जाता है उनको बांध इतनी बजे उठो ये करो ये करो ये करो ये सब इतनी व्यस्त और दिनचर्या क्यों रखें? और उसके बिना तो ये उच्च श्रृंखल हो जाएगा तो बोले इससे क्या लेना देना है अंदर से ठीक हो गया तो ये क्या बंधन है बोले ठीक है अगर उस स्तर पर पहुंच गया है तो उसके लिए दिनचर्या का कोई लेना देना नहीं ठीक है कभी भी कर लो आगे पीछे जैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका लेकिन जब तक वो नहीं है तो बच्चे को कैसे नियंत्रित करेंगे बच्चे को तो ऐसे ही नियंत्रित करना होगा नए व्यक्ति को तो ऐसे ही नियंत्रित करना होगा बहुत से नियम बताए जाएंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा स्नान करो ऐसे कपड़े पहनो ऐसा ये करो पहले ये करो फिर ये करो फिर ये जब करो फिर ये करो ये सारे प्रयोग होंगे उनके तो ये दूसरा पात साधन पात समाप्त होता है किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो पूछिए संक्षेप क्यों विस्तार से लिखा हुआ है सारा <laughs> विस्तार से <laughs> विस्तार से कक्षा में भी हो गया पुस्तक में भी लिखा हुआ है और संक्षेप से तो सूत्र में भी लिखा हुआ ही है तो हे हे मतलब छोड़ने योग्य छोड़ने योग्य क्या होता है दुख छोड़ने योग्य होता है और दुख भी कौन सा भूतकाल का तो भोग चुके वर्तमान का भुगार उड़ है मना तुम मेरे को प्रश्न पूछना चाहिए आपसे कि ये हे, हे इनमें क्या चीज छूट गई जो आप कह रहे कि संक्षेप से बता दीजिए कई बार कक्षा में ही व्यक्ति तैयारी करना चाहता है ना अपनी नहीं आप तैयारी करनी होती है बोले चलो प्रश्न पूछ लेते हैं इस बहाने आवृत्ति हो जाएगी और तैयारी हो जाएगी <laughs> कई बार व्यक्ति खुद नहीं कर पाते हैं तो अष्टाध्यायी के संदर्भ में तो बोले रोज आवृत्ति करनी चाहिए बोले मेरे से आवृत्ति बड़ी कठिनाई से होती है मैं कर नहीं पाता हूँ आवृत्ति तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा तो किसी के भी पास चले जाते बोले मेरे से पूछो बोले पूछेंगे मैं बोलूंगा तो आवृत्ति हो जाएगी परीक्षा के लिए नहीं जा रहे उनके पास बोले पूछेंगे तो इस बहाने आवृत्ति हो जाएगी अपने आप आवृत्ति करने में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है चलो इस बहाने हो जाएगी तो हे तो हो गया हे हे तो दुख का कारण क्या है संयोग आत्मा का शरीर के साथ इंद्रियों के साथ जो संयोग है वो दुख का कारण है और उसका भी कारण क्या है तसे हेतु रविद्या अविद्या उसका कारण है अविद्या होती है तो संयोग होता है और संयोग होता और संयोग होता है तो दुखा जाएगा हो गया हान हान का मतलब है जहां ये दुख हट जाते हैं वो कौन सी स्थिति है वो मुक्ति की स्थिति है और उसके उपाय क्या है विख्याति ज्ञान अविप्लव विवेख्याति कह लीजिए हो गया संक्षेप से संक्षेप से नहीं हुआ हो तो कुछ और बोलो संक्षेप से नहीं हुआ हो अभी तो कुछ और बोलूं अगला प्रश्न कीजिए संक्षेप की भी तो अपनी एक सीमा अपनी अपनी होती है ना कि भाई इतना हो तो मैं कहूंगी कहुं, कि ये संक्षेप से हो गया अभी जो क्या ये तो अति संक्षेप हो गया <laughs> थोड़ा और विस्तार हो तो संक्षेप क्या लाएगा पूछिए कुछ पूछना हो तो इसमें प्रश्न तो पूछिए चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम तीसरा पाठ विभूति पाठ विभूति का मतलब विशेष भूति विभूति विशेष ऐश्वर्य गुणों का उत्कर्ष विशेष सफलता विशेष गुण की प्राप्ति पूर्णता इसको विभूति कहते हैं गुणों का उत्कर्ष वो गुणों का उत्कर्ष शरीर के स्तर पे हो सकता है इंद्रियों का स्तर पे हो सकता है बाह्य इंद्रिया आभ्यंतर इंद्रियां लेकिन गुणों का उत्कर्ष विभूति कहलाते हैं विभूतियों के बारे में बताएंगे तो पहले सूत्र की भूमिका है उक्तानी पंच बहिरंगानी साधनानी पांच बहिरंगों को कह दिया गया है बहिरंग है बाहर के अंग हैं। कैसे है? साधनानी वो साधन है धारणा वक्तव्य आप धारणा के बारे में कहेंगे धारणा ध्यान समाधि ये बहिरंग ये अंतरंग है और शुरू के जो पांच हैं वो बहिरंग हैं और वो बहिरंग अंतरंग के साधन है उनसे अंतरंग के लिए हमें अनुकूलता आती है वो साधन के रूप में कहे गए हैं तो पहला सूत्र है देश बंध चित्त धारणा धारणा किसे कहते हैं चित्त का देश बंध एक स्थान पर बंद एक स्थान पर टिकना बंधन होता है तो व्यक्ति टिक जाता है वहां पर बांध दिया तो वहीं रहता है इधर उधर नहीं जाता है रस्सी से बांध दिया तो ऐसे देश बंध होना चित्त का धारणा कहलाता है अब देखिए एक प्रसंग हमारा पीछे योगदर्शन के संदर्भ में आता रहता है कि योगदर्शन में चित्त और मन क्या है तो यह भी इस दृष्टि से देख सकते हैं कि देश बंध चित्त धारणा धारणा के साथ में क्या शब्द जोड़ा है चित्त और पीछे प्राणायाम का आया था उससे प्राणायाम से क्या होता है धारणा सूच योग्यता मनस मन शब्द कहा धारणा में योग्यता धारणा यहां भी कही जा रही है धारणा वहां भी कही जा रही है तो धारणा चित्त के, के द्वारा होती है या मन के द्वारा होती है यहां कहा देश बंधस चित्त से धारणा वहां कहा धारणा सूच योग्यता मन तो धारणा मन से होती है चित्त से होती है तो दोनों एक ही है Okay, नहीं इनको पता ही नहीं है कहीं चित्त लिख देते हैं कहीं मन लिख देते हैं नहीं वो धारणा अलग थी ये धारणा अलग है क्योंकि वहां तो मन की मन से धारणा की गई यहां चित्त से धारणा की गई ऐसी परिकल्पनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है ये भी एक स्थल है और भी ऐसे बहुत सारे स्थल है जिनसे हमें पता लगता है कि ये शब्द उसी तरह प्रयोग में किया गया है समान, समान अर्थ में प्रयोग किया गया तो देश बंधस चित्त से धारणा वो कौन सा देश होना चाहिए उसके लिए कुछ उदाहरण दिए ना चक्रे नाभि में वो एक तरह का चक्र है हृदय पुंडरी के हृदय कमल हृदय कमल के पास का बीच का भाग मूर्धनी ज्योतिषी मूर्धा मुर्ध, में प्रकाश में नासिकाग्रह ना, ना, नाक के अगले भाग को इसको नासिकाग्रह नहीं बोलते नीचे वाले को यह नासिकाग्रह नहीं है बोले नाक है ये तो नीचे का भाग है ये आगे का भाग है ऐसा नहीं ये तो नासिका मूल कहलाता है इसके ऊपर ये भ्रू कहलाता है ये दोनों भो है और इसके बीच का भ्रू है नासिक आमूल से थोड़े यहां पर नासिकाग्रह कहलाएगा जीप का अगला भाग उसका जो नौक होती है ऐसे ही और भी शरीर के कोई दूसरे भाग ले सकते हैं वहां पर मन को चित्त को टिकाना ये धारणा है आगे भाइय विषय अथवा इनसे बाहर के विषय भी ये तो शरीर के थे बाहर भी किसी स्थान विशेष पर मन को टिका देना वो शब्द भी हो सकता है कोई और वस्तु हो सकती है बाहर भी ये भी धारणा के अंतर्गत आएगी भाइये वह विषय चित्त से चित्त का वृत्तिमात्रण बंधा इति धारणा वृत्ति मात्र से बंद होना बंद तो होना किस दृष्टि से वृत्ति मात्र से अब मात्र का क्या अभिप्राय है तो उसमें वृत्तिमात्रेण का मतलब है ये निषेध करना चाह रहे न तू ध्येय उस स्थान की कल्पना करने लगे ये वहां देश नहीं माना जाएगा कि हम यहां बैठे हुए हैं और किसी स्थान की कल्पना कर ली और उसमें ध्यान कर रहे हैं और क्या मेरा मन मैंने वहां धारणा लगा दी है धारणा नहीं है वृत्ति मात्र मतलब प्रत्यक्ष वहां पर हमारे को अनुभव में आता है नहीं तो हम कल्पना करने लगते हैं मान लीजिए बोले भ्रू में करना है तो मन को यहां नहीं लाएंगे मन तो जहां है जहां है एक अन्य जगह पर लेकिन इसका चित्र मन में ले आते हैं बोले मैंने मन को भ्रू में टिका दिया है बोले मन मन को नासिकाग्र पर टिका दिया यहां नहीं लाए है अंदर ही लेकिन इसका चित्र आ गया अंदर कि मैं नासिकाग्र पर मन को लिखा दिया स्मृति के रूप में कल्पना से वो धारणा नहीं है वो ध्यान में आता है वृत्ति मात्र जो कहा गया है वो इसलिए कि धारणा और ध्यान में भेद करने के लिए वृत्ति मात्रा कहा है ध्यान में ध्येय की कल्पना की जाती है विचार किया जाता है स्मृति का प्रयोग होता है जो हमने जाना है उसको दोहराया जाता है वो है ध्यान अगर धारणा में भी हम वैसे ही करने लग जाएंगे तो धारणा और ध्यान में कोई भेद नहीं रहेगा तो ध्यान से धारणा को भिन्न करने के लिए कहते हैं वृत्ति मात्रा बंधाती थी वृत्ति मात्र से बस वो वृत्ति चलती रहेगी वहां इसलिए धारणा के समय जो या इसमें करवाया जाता है ध्यान पद्धति में कि उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़े संवेदनाओं को पकड़े और संवेदनाओं को पकड़ता है तो अब यह बिल्कुल उसी समय जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके कारण टिका हुआ है फिर कई जने क्या करते हैं अंदर से नहीं जाते वहां पर बाहर से देखने लगते हैं भ्रूमध्य में करनी है तो जैसे बाहर से कोई देख रहा हो जैसे हम दूसरे के भ्रूमध्य को देखते हैं ऐसे अपने को देखने लगते हैं अच्छा यहां मैंने टीका रखा है यहां कर रखा है तो बाहर से कहते हैं मैंने यहां टिका रखा है बाहर ऊपर है तो यहां ऊपर से टिका रखा है ऐसी परिकल्पना करते हैं ये धारणा का सही स्वरूप नहीं है क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपनी स्मृति का प्रयोग कर करके उस जगह मन को टिका रहे है होते हैं वृत्ति मात्र से नहीं हुआ हृदय में करेंगे तो बाहर से करेंगे कि हाँ ये मेरा हृदय प्रदेश है यहां मन को टिका रखा है यहां से कैसा दिखता है ये अंदर से वहां पर पहुंचा दे उस जगह पर ये शरीर से लेकर के और औरों चीजों पे भी हो सकता है वृत्ति मात्र ने बंधा इति धारणा इसको धारणा कहते हैं ठीक है तो आज का अच्छा पाठ इतना ही रखते हैं प्रणत्तम साधारण विवाद ओ